अपना जो सहज विद्योदय निश्चंद दूसरा निश्चंद चल रहा है आज करीब करीब उसको अपन पार जो दोष लोग बचे हैं उनको अपन पूर्ण पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक सबका विभिन्न अवलोकन कर लेंगे मुंडितौर पर तो पहले तो वो जो दो श्लोक जो अपने बचे हैं पाँच अपने पिछली बार लिए थे ये दोष लोग बचे हैं और बत्तीसवाच लोग तो इन दो पर आज चर्चा पहले कर लेते पूरा मेहंगावलोकन कर करेंगे, ताकि आगे से हम तीसरा निशन शुरू कर सके अब इसका ये इकतीसवा श्लोक है अयम वो दस्य अयमे वो दस दस्य ध्येय से ध्यायी चेत से चे तदात्मता समापत्तितः साधक इसको थोड़ा सा टुकड़े कर करके समझे अच्छा समझ में आएगा ये अयम एव ध्येय से ध्यायी चेत अब यहां पर दो तीन बातों के बारे में बड़ा अच्छा बताया गया है अपन अपना कई बार हम पढ़ते हैं उन्होंने अपने इष्ट देवता के दर्शन किए कई बार हमको सुनने माता के फलाने योगी ने मां का ध्यान किया और मां ने उनको दर्शन दिया हमारे साथ तो साक्षात तो उदाहरण है हमारे दादा गुरुदेव जो देवी शंकर थी उनका चित्र लगा उन्होंने नेमावर में तपस्या की थी रहने वाले आसान के थे और तीन वर्ष तक बिना कुछ मांगे जो प्रभु इच्छा से लोग बिना मांगे दे उसको स्वीकार कर और मात्र देवी सुख का जाप करते हुए मां का ध्यान किया और तीन वर्ष के उपरांत जैसा कि दुर्गा सप्तशती में माने वादा किया था कि तीन वर्ष तक नदी के किनारे जो देवी सूक्त का ध्यान करेगा और स्वरक्त की आहुति से मेरी पूजा करेगा उसे मैं दर्शन तो स्वरक्त की आहुति का मतलब जब हमारे बाबा लगाते थे तो वो यही था कि मुझे कुछ नहीं मानना अपने रक्त से ही मेरा जीवन चलेगा मेरी अपनी जो भीतरी आंतरिक शारीरिक ऊर्जा है वही मेरा जीवन चलाती रहेगी और अगर मां को जीवन रक्षा करनी होगी तो कोई न कोई कुछ, कुछ ना कुछ दे जाएगा इस तरह वो बिना कुछ मांगे नदी के किनारे बैठे रहते और लगातार ध्यान देवी सुख प्रकार या देवी सरोप शिव शक्ति रूपय संस्थित तो उस समय उनको तीन वर्ष के बाद देवी के साक्षात दर्शन ये हमने और भी कई लोगों के बारे में सुन तो रखा और उन्होंने फिर देवेंद्र पूछा कि तुमने मुझे स्मरण किया तुम तो मुझसे क्या चाहते हो कि समस्त धन दौलत ऐश्वर्य ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो मांग उन्होंने कहा ही, अपनी माया आप समेट लो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं मैंने आपके आशीर्वाद के लिए आपको याद किया आपका अनुग्रह चाहिए मुझे तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर उसके बाद में वो जगह छोड़ दी उसके बाद में उनको समस्त सिद्धियां हस्तगत थी तथापि उन सिद्धियों के लिए उन्होंने उनका कोई उपयोग नहीं किया तो यहां पर यह बताया है कि क्या होता है जो हम कहते हैं कि हमारे को देवता के दर्शन हुए हमारे इष्ट के दर्शन हुए तो कैसे होता है अयम एव उदय ध्येय से ध्यायी चेत ध्येय है ना उस देवी या देवता के जिस जो हमारा ध्येय है जो हमारा लक्ष्य टारगेट है जो लक्ष्य है हमारा जैसे हमने मां काली का लक्ष्य रखा या शिव का रखा या कृष्ण का रखा या राम का रखा तो उस लक्ष्य का हम अपने चित्त में सतत ध्यान करते हैं जब हम उसका चित्त में ध्यान करते हैं या उसका मंत्र से जाप करते हैं तब तो वो ध्यायी चेत ध्यान करने वाले के चेत चित्त में वो उदय होता है ध्यान करने वाले के चित्त में वो उदय होता है अयम उदय से तदात्मता समापत्ति साधक से अब ये कब होता है अब हमने एक बात बहुत साधारण रूप से पढ़ी हुई होती है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पहले बोलते हैं न्यास कर न्यास करने का क्या मायना है यहां पर वो बात बताइए हम कि उस देवता के स्वभाव को ग्रहण करना ही न्यास जो देवता या देवी जिसका आप पूजन कर रहे हो उस देवता का स्वभाव ही ग्रहण करना जरूरी होता है उसको हम हमारे अपने शरीर में उसको स्थान देते हैं उस देवता को और हम उस देवता का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं कि मेरे सिर से पैर तक मैंने अगर देवी का ध्यान किया है तो मेरे सिर से पैर तक देवी अपने मेरे शरीर में प्रवेश करके और पूरी तरह मैं देवी के स्वभाव को ग्रहण कर तभी बोलते हैं शिव होता शिव में यज्ञ पहले शिव बनकर शिव की पूजा करो या देवो भूतवा देवा में जिस देवता की पूजा करना है वो देवता बनो और उसके बाद में उस देवता की पूजा करो तो इस तरह हमारे शास्त्र में बात स्पष्टता लिखी है कि जिस देवता की पूजा करो पहले वो देवता स्वयं बनो उसी का नाम न्यास ना? कभी हमारे घर पंडित जी भी पूजा कराने आते हैं तो बोलते हैं कि पहले ध्यान करो फिर न्यास करो और न्यास कराने के बाद में फिर वो पूजा की लेकिन हमको न्यास का सामान्यतः मतलब समझ में नहीं आता कि न्यास का क्या मतलब न्यास का मतलब ऐसे होता है ट्रस्ट है ना यानी हमको उस देवता के साथ में ट्रस्टीशिप करना है एक जोड़ बनानी है और उसका हमारा आध्यात्मिक मतलब होता है कि हमको उसका स्वभाव ग्रहण करना है और जब हम ऐसा स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं और उस स्वभाव को ग्रहण की इच्छा मात्र से या उसके मंत्र की जाप की इच्छा मात्र से साधक के चित्त में उस ध्येय का उदय होता है ऐसा कब हो सकता है और कब नहीं होता लेकिन तो होता है कि जब हम पूर्ण एकाग्रता से अपने चित्त को शुद्ध या साफ रखें चित्त को सरल सहज रखें। उसके बाद उस चित्त में उसका एकाग्रता से ध्यान तब तो वो हमारे हृदय में या हमारे चित्त में जिसको हम चित्त बोल सकते हैं हमारे चित्त में वो उदय होता है उदय होता है और वो जब हम उस चित्त से एकाग्र होते हैं उस चित्त से तादाद में होता है हमारा तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो जिस तरीके से शिव से निकलने वाली ऊर्जा इस संसार को बनाए हुए है, वो चित्त से निकलने वाली ऊर्जा उस देवता को सामने खड़ा कर यानी चित्त का ही विकास है जो सामने आपको देवी या देवता दिखाई दे रहा है आपके चित्त का विकसित चित्त का विकास विकसित चित्त का रूप है वो जो आपके अंदर वो में उस देवता ने रूप लिया है वो आपके सामने खड़ा है यानी वो कोई अलग शरीर लेके खड़ा नहीं होता या कोई इस तरीके का कोई नहीं कि मटेरियलिस्टिक शरीर या मतलब सांसारिक शरीर लेके खड़ा है, लेकिन वो आपके चित्त का ही विकास है इसलिए जिस तरह के देवता की आप आराधना करोगे जिस तरह के देवता की हृदय पर भावना करोगे जिस देवता का मंत्र जाप करोगे वही देवता आपको आगे आगे इसलिए एकाग्रता का महत्व अगर मान लो दस पांच तरह के देवताओं का आप आग्रह करोगे तो किसी भी रूप के साथ एकात्मता या नहीं कर पाएगा तो अयम एवं उदयस्तय से ध्यायी चेतसी देवता के ध्यान करने वाले के चित्त में देवता का उदय होता है और तदात्मा तदात्मता समापत्तिर इच्छत साधक शिक्षत का मतलब होता है इच्छा करते ही अब यहां पर इस शब्द से हमको यह बात समझ में आएगी कि हमको वो तादत्व कैसे हो सकता इच्छत है इच्छत का क्या मतलब कि इच्छा करते ही वो हमारे सामने जो होता खड़ा हो जाता तो इच्छा कैसी इच्छा कितने तरह की होती है पहले अपन ये समझ लें हमारे मन में भी इच्छा होती है कि आज अपन लड्डू खा लेकिन कभी लड्डू एक एकाएक सामने आ नहीं जाता है ना कई बार मन में इच्छा होती है कि चलो यार वहां चले लेकिन कभी कभी मूड खराब हो जाता है कभी पेर में दर्द हो जाता है कभी साइकिल नहीं मिलती कभी कोई साधन नहीं मिलता है ना हमारी इच्छा एकाएक पूरी नहीं हो पाती ये जो हमारी इच्छाएं हैं इसके चार स्वरूप हैं ये हमारी इच्छा वैखरी इच्छा है वैखरी गति इच्छा बोलते हैं इसको जो हमारी माया के क्षेत्र में वैखरी गति इच्छा जो हम कहते हैं क्या यार हो जाए वो हो जाए ये मिल जाए वो मिल जाए ये हम वैखरी वैखरीगत इच्छा मायागत दूसरी हमारी इच्छा होती मध्यमागत इच्छा तीसरी हमारी होती है पशंतिगत की इच्छा और एक होती है हमारी परागत इच्छा चार तरह की इच्छाएं यह तभी होता है जब हमारी परागत इच्छा से तादात्म हो जाता हमारी इच्छा हम वहां से पकड़ते हैं जहां से उदित होती है हमारी सबकी इच्छाएं उदित होती है अपनी अंतर्चेतना से मन मूढ़ है कभी इच्छा पैदा नहीं कर सकता बुद्धि मूढ़ है वो कुछ नहीं कर सकता अगर बुद्धि मोड़नी होती तो मुर्दा भी सोचता रहता अगर मन मोड़ होता तो मुर्दा भी कभी हंसता कभी रोता। लेकिन चित्त स्वयं अपने आप में कुछ जैसे पंखा अपने आप में कुछ भी नहीं हवा नहीं दे जब तक इसमें करंट नहीं जब तक इसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं है तो ऐसे ही हमारा चित्त हमारा बुद्धि हमारा मन अंकार ये सब कुछ अपने आप में जड़ है हमारी जब बुद्धि की स्तर ऊपर उठ जाएगी तो हमको समझ में आएगा कि जड़ कुछ भी नहीं है ये भी हमारा अपना ही विकास है लेकिन जहां पर संदर्भगत बात हो रही है फिर जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ में जड़ है अगर सत पंखे और पंखे के करंट में कोई फर्क नहीं दोनों शिव हैं ना? अगर हम कहें कि सूखे पेड़ में पानी डाल दो तो ये पेड़ लहलहा जाएगा तो पानी भी शिव है और पेड़ भी शिव है तो शिव में शिव डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा लेकिन ये उस समय की बात है जब आप पूरी तरह से सेंटर में आ जाओ पूरी तरह से केंद्र में आ जाओ पूरी तरह से आपका तादाद में आपकी चेतना से लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह जो ये श्लोक है यह शाक्तोपाय का श्लोको शाक्तोपाय का शाक्तोपाय शाक्तो के अंदर ध्यान के केंद्रीकरण से हम अपने केंद्रों को पकड़ते हैं। ध्यान की एकाग्रता से अपने केंद्रों को पकड़ते हैं, अपने उद्गम स्थान को पकड़ते हैं। जो स्थान है जहां से हमारी चेतना मूल ऊर्जा हां मूल ऊर्जा जहां है हम उससे जुड़ते हैं हमने एक बार पढ़ा था प्रयत्न साधक कर क्या कि इस चीज को उठाए तो उठाने के लिए हमारी उंगलियों ने प्रयास किया उस उंगलियों को किसने आज्ञा दी मांसपेशियों ने उन मांस को उस नर्स ने दी उस नर्स को किसने आके दी मस्तिष्क ने लेकिन उस मस्तिष्क को किसने बोला ये हमारे चित्त ने बोला लेकिन चित्त को किसने बोला हम कहेंगे वो प्राण ने बोला कि भैया ये चीज उठानी है आ, लेकिन उस प्राण को फिर किसने की प्रेरणा दी कैसा बोलू उस चेतना ने इसलिए हम उसको इसको अनुसंधित सहन है उसका अनुसंधान करते चले जाएं, तो हमेशा अनुसंधान चेतना पर खत्म होता है तभी हमने बोला था चैतन्य महात्मा सब कुछ का सत्य चैतन्य है अनुसंधान करते चले जाओ चाहे एक पत्थर को ले लो सोने को ले लो चांदी को ले लो इंसान को ले लो जीव जंतु को ले लो या किसी भावनात्मक चीज को ले लो हर चीज का अंतिम रूप से अनुसंधान करने पर क्या प्राप्त हुए हैं वही चेतना हमारी चेतना चेतना की जगह हम देखो भाषा का उपयोग तो मेरे को वही करना पड़ेगा जो वेखरी भाषा है है ना अब पचंती फरार और मध्यमा भाषा का हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो भाषा मात्र अंदर से समझने की यही कारण है कि चेतना को हम वेखरी भाषा में नहीं समझा सकते किसी को है ना तो भाषा तो वही उपयोग में करना पड़ेगी हम कहेंगे आपको समझ में नहीं आया आपको आ गया तो दोनों शिव हैं फिर एक को समझ में आया दूसरे को नहीं आया ऐसा क्यों हुआ तो हमको यहां पर तो आपको भाषा का तो वही उपयोग करना पड़ेगा जो बोलचाल की भाषा है या हमारा समझ में आने लायक भाषा अन्यथा वास्तव में पराभाषा मौन है पराभाषा एक ही है एक बिंदु स्वरूप है वो मौन है और उसमें सारे शास्त्र और सब दुनिया के कहे जाने वाले सारे शब्द उसमें एक बुंदु में छिपे हैं। अब तक जो कहे गए वो भी उसी में छिपे हैं और जो अब कहे जाएंगे इस सर्ग के अंत तक वो भी उसी में छिपे गए इसलिए वास्तव में जो सच्चा योगी है जो पहुंचा हुआ योगी है उसकी भाषा क्या है मौन क्योंकि वह जानता है कि मैं क्या बोलूं वो स्मित है आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई किंग करता कर्तव्य विमोड़ होता तो कैसे हो जाता है एकदम चुप हो जाता है उसको पूछो तो कुछ उसके मुंह से जवाब नहीं निकलता वो मौन हो जाता तुमने ले ली चाय बेटा क्योंकि तुम अगर कोई भी किंग करता कर्तव्य विमोड़ हो जाता है तो मौन हो जाता है या कभी कभी जब होता है कि बस मेरे को मेरा मालिक कुछ आज्ञा देने वाला और मेरे को करना और पता नहीं क्या बोल देगा तो उस समय अपन आंख फाड़ के देखते हैं और वो उस समय उंटे का क्योंकि उसकी चेतना उस समय वहां पर जुड़ी थे यह भी शाक्तोपाय का तरीका है उसमें हमने पिछले पहले निश्चंद में इसको पढ़ा था प्रथम निश्चंद जो था उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था इसमें दिया है कि आप जो न्यास करते हो कि न्यास करने के द्वारा आप उस देवता के स्वभाव को ग्रहण करते हो और उस देवता के स्वभाव को ग्रहण करके फिर उस देवता का ध्यान करते हो या पूजन योजन जो करते हो उसके बाद में वो देवता आपके सामने आता है देवता आपको साक्षात दर्शन देता है तो साक्षात दर्शन का क्या महीना है कि वह आपकी चित्त का विकास है कौन से चित्त का जो परागत चित्त वेख्रीगत नहीं जो इच्छा आपकी परागत इच्छा है है ना इच्छा के उदय के स्थान पर अगर आप खड़े हो तो वहां से आप उस देवता का सृजन करते और यह क्या है यही वास्तव में आत्मज्ञान है यही अमृत प्राप्ति है यह अमरता की प्राप्ति है यह अगले श्लोक में बताते हैं इम एव अमृत प्राप्ति यह मैं वाक बनो ग्रह यही अमर प्राप्ति है यही आत्मा को ग्रहण करना है अमर है कि आत्मा को ग्रहण करो सेल्फ रिलाइज हो अपने आत्मा को समझो आत्मा को पहचानो आत्मा को पकड़ो है ना अब आप यहां पर भी आपत्ति ले सकते हो आत्मा को कैसे पकड़ो तो मैं स्वयं में आत्मा हूं तो मैं आत्मा को कैसे पकड़ू लेकिन रिलाइज भी कैसे करूं कौन रिलाइज करेगा का बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये सब कुतर गए है ना ये तब संभव है कि जब हम ये रिलाइज कर चुके हैं है ना उसके बाद में फिर आप भी चुप हो जाता है क्योंकि वो अपनी अनुभव को शब्दों में बयान कर नहीं सकता इसलिए बोलता है विस्मय योग ढूंढने का वो एक बार विस्मित रहता है अब मैं बोलू तो क्या बोलू और कैसे बोलू क्योंकि उसको जो बात समझ में आ जाती है कि अपना वास्तविक स्वभाव वो वो भी नहीं कह सकता कि मैंने उसको ऐसा देखा कोई भी नहीं कह सो तो ऐसी है आत्मा यह भी नहीं कैसा कि अनुभव कैसा था उस अनुभव को कहने के बाद लेने के बाद में उस अनुभव का बयान करने की स्थिति उसकी नहीं निरजाती तो हमारे गुरुदेव का क्या कहना था कि एक नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया उसने गहराई तो नाप लीप लेकिन उसके बाद में क्या आपको कहने आएगा कि कितना गहरा है उसके बाद में उस गहराई के बाद में वो वापस आके दी अब आपके सामने ये हो सकता है कि एक आदमी ने ध्यान लगाया योग किया और उसने वो आत्मा अनुभव कर लिया उसके बाद में आपके सामने आएगा और चुप रह जाएगा ज्यादा बयान नहीं करेगा ज्यादा बकबक नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा वो जो आनंद लेके आया है उस आनंद का बयान उसकी शब्दों की ताकत के बाहर वो किसी भी शब्द से वो अपने आनंद का बखान कर ही नहीं सकता वो सोचा चुप रहे ने हम ज्यादा समझदारी है मैं कितना भी मतलब इसको कहां करूंगा भाषा में क्षमता ही नहीं तो भाषा में क्षमता नहीं उस आनंद को नहीं कर सकता नहीं। की जो प्रार्थना होती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर सरस्वती देवी समुद्र की शाही से है ना और कल परवक्षक की कलम से जीवन भर अगर आपका बखान करें तो भी आपके गुणों का पार नहीं उसको आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते ये लिखा है ना, ना। हाँ जब समुद्र की शही बना ले वो और कलम वृक्ष की कलम बना ले और उसके बाद में अपने पूरे जीवन भर उस आपके गुणों का बखान करे तो नहीं कर सकते थी। थी। फिर गुणों का वर्णन वर्णन करना संभव नहीं जो सरस्वती देवी जो खुद देना सरस्वती की देवी बुद्धि की देवी है उसके बावजूद वो वो गुणों का वर्णन नहीं कर तो लिखा कि सरस्वती सर्वकाल लिखती रहे तो भी वो शाही खत्म होगी लेकिन गुणों का वर्णन खत्म नहीं होगा क्यों? क्यों क्योंकि वेखरी वाणी में एक सीमा है और ये असीम ये आनंद असीम है और जो शिवत्व का आनंद है शिव है उसकी कोई सीमा नहीं ये क्या है हम कहेंगे कि ये शाई कलम वाले बात क्यों लिखी उन्होंने लिखा कि है ना वो नीचे की तरफ गए विष्णु और ऊपर के गए ब्रह्मा जी और लेकिन न तो शिवलिंग का नीचे पार मिला ना ऊपर पार मिला है ना ये सब चीजें प्रतीक स्वरूप के गई इनका प्रतीक करने का कारण क्या है कि हम वर्णनात्मक तरीके से उस आनंद का वर्णन कर ही देते हमारे बेकरी वा, वाणी में वो क्षमता है ही नहीं इसलिए बेकरी इच्छा से कभी देव दर्शन नहीं होता देव दर्शन होता है हमारी परागत इच्छा से वो इच्छा कहां से निकले हमारी चेतना से उसको पकड़ें उसको छुएं तो हम उस देवता के साक्षात दर्शन करें यम एवावृत प्राप्ति इसी को बोलते हैं अमृत प्राप्ति एक तो हम अमृत प्राप्ति क्यों बोलते हैं क्योंकि मरण धर्म हमारा शरीर है मरण धर्म हमारा मन है मरने वाली हमारी बुद्धि है मरने वाला हमारा धन है मरने वाला हमारा गौरव है मरने वाला हमारा सब कुछ है जिसको हम अपना अपना कहते हैं इसलिए हम अपनी पहचान कैसे करते हैं कि हम सेठ हैं मतलब पैसे वाले हैं पैसा मेरा पहचान बन गया जमींदार है जमीन मेरी पहचान बन गई राजा है तो राज्य उसकी पहचान बन गया तो हमारी पहचान हमारे वैभव से होती धन दौलत से होती या वो पहलवान है वो अपने शरीर से पहचान होती या वो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि से पहचान होती वो मनस्वी है उसकी मन से पहचान होती इसलिए हमारी पहचानों के कई तरीके हैं लेकिन ये हमारे सब मिथ्या पहचान है वास्तविक पहचान है इसलिए चूंकि ये सब चीजें मर जाती हैं इसलिए हम मरण धर्म शरीर मरेगा तो हम मरण धर्म मन मरेगा तो हम मरण धर्म बुद्धि मरेगी तो हम मरण धर्म इसलिए हमारी जितनी भी पहचानें हैं हमने बना रखी जिसके द्वारा लोग हमको पहचानते हैं और हम अपने आप का विमर्श करते हैं कि मैं इतना पैसे वाला हूं मैं शरीर वाला हूं मैं स्वस्थ हूं मैं मेहनती हूं मैं तंदुरुस्त हूं या मैं बुद्धिमान हूं या मैं बहुत जागरूक हूं या मेरे पास ये ये कलाएं हैं तो इस तरह से ये मेरी जितनी भी पहचानें हैं वो समस्त पहचानें क्षण क्षण नष्ट होती चली जाए इसलिए हम मरण धर्मा होने के कारण अमृत प्राप्ति से दूर है लेकिन जो अपनी वास्तविक पहचान जान लेता है वो इस इज सेल्फरलाइज्ड जिसने अपनी वास्तविक पहचान जानी उसको अमृत गया, उसको समझ में आ गया कि मैं चेतना स्वरूप हूं और उसके आगे उसको कुछ बोलना क्योंकि वो हमेशा से थी हमेशा रहेगी उसके बाद में उसकी मृत्यु क्यों होगी क्यों? कि वो शरीर चला जाएगा लेकिन वो अपने शरीर मानता ही नहीं ना अपने आप उसका धन दौलत बाकी का बाहर के सारे एडम चले जाएंगे लेकिन वो उनसे उसका तादाद नहीं है इसलिए वो अपने आप को उनसे दूर करी है एक झुंड है लोगों का उसमें बदमाश लोग बैठे हैं उसके बीच में साथ में आप भी जा रहे हो क्योंकि वो आपके दोस्त लोग हैं लेकिन वो झुंड आगे जाके कष्ट सहेगा सब लोग गिरफ्तार होने वाले हैं आप अपने आप को उससे अलग कर सकते ये मेरी पहचान नहीं मेरे को सब, मेरे को नहीं रखना इस तादाद में इस झुंड से इस ग्रुप से तो उसके बाद में आप उसके होने वाले कर्मों से मुक्त हो जाओ उसको मिलने वाले फल से भी मुक्त हो जाओ क्योंकि आपने उसको अपने आप से अलग कर लिया इसी तरह ये शरीर से जो कर्म होते हैं इसके फल शरीर को मिलते हैं इस शरीर में और भी हिस्से हैं मन है, है बुद्धि है इन सबसे होते हैं कर्म और उन सब के फल कर्म वो शरीर को भुगतना पड़ता लेकिन जब आपको में शरीर हुई नहीं इससे अलग फिर आपको इस शरीर के होने वाले कर्म से मुक्ति मिल जाती और उसके बाद में जब शिवत्व या शिव सद्भाव का मिलता है जब आप क्या बोलोगे कि सब कुछ मैं हूं ये उससे भी सर्वोच्च स्थिति है जब आप ईश्वरत्व तक तो तब तो तो पहुंच जाते हो जब आप ये समझते हो कि मैं चेतना स्वरूप ये शरीर मैं नहीं हूं मन बुद्धि मेरा अंकार मेरी अकल मेरा धन मेरी दौलत मेरी डिग्री ये सब कुछ मैं नहीं हूं इन सबसे अलग मैं चेतना स्वरूप हूं लेकिन इन सबको मैं ऊर्जा देता हूं लेकिन ये मैं नहीं सबको मैं करंट दे रहा हूं लेकिन पंखा मैं नहीं इस तरह से जब भावना आ जाती है वो हमारी ईश्वर चेतना है और ईश्वर चेतना से बड़ी होती है शिव सद्भावनी या शिव चेतना जहां पर हम ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मेरा ही विकास मेरी मेरा अपना ही विकास है तो वो स्थिति जब आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं अमृत प्राप्ति तो यमे अमृत प्राप्ति यम मनोग्रह और इसी को बोलते हैं आत्मा को ग्रहण करना या आत्मा की प्राप्ति कि तो क्या प्राप्त हुए हैं इस संसार में जिसको पाया जाए जो फिर कभी छूटे नहीं आप कितना भी धन पालो छूट जाएगा कितना भी यौवन पालो मांस पेशों को बलशाली बना लो छूट जाएगा कितना भी फेमस हो जाओ लेकिन उसके बावजूद सब कुछ धरा रह जाएगा मकान बना लो बड़े बड़े वो भी छूट जाएगा लेकिन क्या है ऐसा जब वो शिष्य जाके प्रश्न उपनिषद में पूछता है कि क्या है ऐसा जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहे तो वो तो यही है जिसको बोलते हैं आत्मा की प्राप्ति आत्मा को ग्रहण करना अपने जो बोला कि एमव आमृत प्राप्ति आत्मनो ग्रह है ना यही है आत्मा को प्राप्त करना और यम निर्वाण दीक्षा च शिव सद्भाव दायिनी और यही निर्वाण दीक्षा है जो शिव सद्भाव को देने वाली है इसके आगे की स्थिति जैसे आप जानते हैं शिव सद्भाव का मतलब होता है ये सब कुछ मेरा ही विकास है जिसको हम मतलब तो विश्वात्मा भाव है ना जिसमें जो हमारे ट्रस्ट का नाम भी है विश्वात्मा ट्रस्ट व ने वही सोच के रखा कुछ कि विश्वात्म भाव है वही शिव सद्भाव है कि मेरा अपना विकास है जब आप चेतना को जान लेते हो चेतना को पहचान लेते हो जब आप अपने आप को चेतना के रूप में समझ लेते हो तो उस समय सारा विश्व आपका अपना विकास है तो उस समय उस भावना को बोलेंगे शिव सद्भाव और यह शिव सद्भाव को देने वाली क्या है निर्वाण दीक्षा तो उनमें कहना पड़ता है यही निर्वाण दीक्षा है अब यहां पर जो व्याख्या है थोड़ी सी इसको अपन समझ लें अमृत प्राप्ति भी यही है आत्मा को पकड़ना या आत्मा को जानना भी यही है और यही निर्वाण दीक्षा है और यही शिव सद्भाव देने वाली दीक्षा है अब कैसे कि शिव सद्भाव देने वाली जो निर्वाण दीक्षा है ये निर्वाण दीक्षा का मतलब होता है कि क्षणभर में वो आपके समस्त मोहों को गला है हजारों साल के आपके जो संस्कार बने हुए हैं जिनके संस्कार के लपेटे में आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी अभी आपको बोल दें कि पैर लंबे करके शिवजी के मंदिर में बैठ जाओ क्या नहीं शिवजी नाराज हो जाएंगे आपको डर लगता ओके देखे नहीं नहीं वो पूजा की थाली में जरा से पेड़ टकरा गया तुम्हारा तो बहुत बुरी सजा मिलेगी तुमको तुमने ऐसा कर तो या हो तो क्या लेकिन इसकी वजह से सजा मिलेगी पूजा याद है कि मैं बहुत कम उम्र का था करीब 18 उन्नीस साल जब मेरे शरीर में कोई सफेद दाल दिखाई दे तो लोगों ने बोला नहीं इसने कहीं पूजा की थाली पर लात मारी इसकी वजह से ऐसा है ना किसी ने देखा हाथ हाथ ऊंडी ऊंडी हो फिर देखे बोला नहीं तुमने कहीं पूजा की थाली पर लेकिन उस वक्त भी कम से कम मन में इतनी जागृति थी कि मेरे को लगा अगर मैं मेरी मां के पैर लगा देता हूं तो वो तो नाराज नहीं होती तो ये तो मां की भी मां है पर ये कैसे नाराज हो सकती जो हमारी देवी है वो तो हमारी मां भी उनको मां बोलती और मैं जिसको मां बोलता हूं वो तो मेरी मां कभी नाराज नहीं होती मेरे पैर लग जाते है ना तो वो कैसे नाराज हो जाएगी जो नाराज हो गया वो भगवान के साथ वो भगवान के साथ और वो भी कैसी बात से जहां नियत खराब नहीं है नीयत खराब नहीं है और मेरा पैर लग गया तो उसमें नाराजी कैसी तो ये आपको संस्कार ऐसे हैं कि उन संस्कार की बेड़ी में हमारा विकास उठ जाता है और इसलिए बोलते हैं कि अध्यात्म सिर्फ हिम्मत वालों का काम है बलशाली लोगों का नए महात्मा बल ही नहीं अनु बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ जिसको ये बोलते हैं कि आत्मा को पकड़ना आत्मा को ग्रहण करना नहीं बलहीन व्यक्ति से नहीं हो सकता क्योंकि उन संस्कारों की बेड़ी को तोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, सकती उन संस्कारों से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं होती, वो ये मान के चलता है कि ऐसा हो जाएगा तो भगवान जन कैसा हो जाएगा डर डर के चलता है उसको एक संस्कार जो पौराणिक संस्कारों को भी उसको तोड़ के बाहर आना पड़ेगा वो सोचता ऐसा हो जाएगा तो मेरे को भगवान नरक में तलेंगे ऐसे ऐसे करके ऐसा तो हो जाएगा तो मेरे को स्वर्ग के अंदर इतने साल तक रहने को मिलेगा सचमुच में वो नरक वो स्वर्ग वो चंद्रगुप्त तो सब आपके यहीं पर बैठे भीतर क्योंकि इससे छिपके कोई काम होता ही नहीं आप चालीस संसार से छिपा लो ये काम मैंने इसको नहीं बताया उसको नहीं बताया उसको मैंने चुपचाप कर लिया कोई को कानो कान खबर नहीं है तो मजा तो, तो तबाई अगर तुमको खुद को कानो कान खबर नहीं हो तो मतलब है छिप हुई बात तो वो है जो स्वयं से छिपा सको क्या ऐसी कोई कार्य है आपका जो आपने किसी भी अच्छे बुरे इंटेंशन से करा लेकिन खुद को पता है ऐसा कोई कार्य हो ही नहीं सकता आप चोरी करोगे तो खुद को पता है हत्या करोगे तो आपको पता है और अच्छा काम करोगे तो बुरा काम करोगे तो हर स्थिति में आपको अपने बारे में पता है और ये पता करने वाला ही तो शिव है तो फिर शिव से कैसे छिपा तभी हमने तो भगवान सब जगह सब देख रहा है क्योंकि वो आपके अंदर छिपा है इसलिए लगत है और कहीं होता तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी बातें छिपा लेते दरवाजा बंद कर देते मंदिर का और बाहर फिर उठ पाट करके आता जाते और फिर हाथ जोड़े से बैठ जाते तो भगवान क्या मालूम क्या करके आए हैं ना लेकिन अपन चूंकि हमारे अंदर ही शिव है इसलिए वो सतत उसका दर्शक है और चूंकि वो सब कुछ दर्शक है और तो दर, वही दर्शक भाव जब आप में आता है तो उसी को हम बोलते हैं कि शिव सद्भाव मिल गया जब आप उस तक पहुंच जाते हो तो फिर आप बन जाते हो साक्षी संसद वही साक्षी भाव तो यम वृत्त प्राप्ति में वापनो ग्रह यानी इसी आत्मा का ग्रहण करना या आत्मा को पाना भी बोलते हैं जो हमको प्रश्न परिषद था कि उसको पाने के बाद में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता क्योंकि इसको पाने के बाद में और क्या पाओगे तुम यम निर्वाण दीक्षा च शिव सद्भावदायी यही निर्वाण दीक्षा है, है। यह निर्वाण दीक्षा अगर गुरु देता है निर्वाण दीक्षा तो बहुत जबरदस्त परीक्षा के बाद देते हर किसी को निर्वाण दीक्षा नहीं देती दीक्षा कई तरह की होती है उसमें निर्वाण दीक्षा सर्वोच्च छात्र को दी जाती है सर्वोच्च शिष्य को दी जाती है जिसके बारे में उसको विश्वास है कि ये सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा है शिष्य क्योंकि ये सब संस्कार तोड़ने को राजी है गुरु की आज्ञा हो तो जो कुछ चाहे वो करने को राजी है और वो संस्कार को अंदर तक पी जाएगा उन सब संस्कारों को तोड़ के गुरु की शिक्षा को अंदर तक पी जाएगा उसके लिए प्रश्न नहीं पूछेगा उसके रंग में प्रश्न उठेगा ही नहीं पूछेगा थोड़ा उठेगा ही नहीं तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाण दीक्षा दी जाती निर्वाण दीक्षा देने का अपना तरीका है कैसे दी जाती है उसमें मंत्र दिया जाता है और सब उसकी विधि से किया जाता है लेकिन उससे भी हा यहां पर लिखा है चिव स निर्वाण दीक्षा च शिव सद्भव है यह निर्वाण दीक्षा भी शिव सद्भावदायिनी है लेकिन इसका मतलब कुछ और भी है शिव सद्भावदायीनी निर्वाण दीक्षा के अलावा भी वो होता है कृपा कटाक्ष या शक्तिपात यह शक्तिपात बाहर से गुरु कर सकता है या प्रबल इच्छा से आप स्वयं खुद के प्रति जरूरी नहीं है कि आपको कोई बाहर से आकर निर्वाण दीक्षा दे क्योंकि उसके अनुग्रह के सामने किसी की जरूरत अगर उसका सच्चा अनुग्रह आप पर है तो आपको किसी की जरूरत आपका गुरु आपके भीतर है आपकी अंतरात्मा के रूप में एक शिव नाम का गुरु आपके अंदर ही बैठा हुआ है जिसको आदि गुरु बोल सकते तो आदि गुरु जब आपके पास है समस्त गुरुओं का गुरु आपके भीतर है और वह आपको सतत दीक्षित कर रहा है तो उस समय किसी और दीक्षा की करो तो, तो इसलिए आप यह सब कुछ करने के बाद एक चीज के लिए जगह छोड़ देते हैं शास्त्र कि यह करो इतना ध्यान करो इस तरीके से करो इससे शिव सद्भाव तक पहुंच सकते हो लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है बस वो कहकर चुप हो जाता इसके अलावा भी एक है वो क्या है वह आपके हाथ कर पा अपने आप पर कर आपके गुरुदेव का कृपा कटाक्ष जो आपको शिव सद्भाव तक ले जा सकता बिना हाँ किसी योग्यता के भी ले जा सकता आप कहो कि निर्वाण दीक्षा के जो गंगाजल और लोटे और कंकु हल्दी फूल पुष्प दीक्षा जो दीक्षा के बदले में जो भी गुरु को दिया जाता है वो सब कुछ के से हट सबको बायपास कर सकता इस सब को बायपास करके उसके बावजूद भी वो आत्मज्ञान का लाभ ले सकता है अगर उस पर अनुग्रह है शिव का या उसका तो आत्मानुग्रह तो आत्मग्रहानुग्रह शिव अनुग्रह शिव अनुग्रह आत्मानुग्रह में कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपके अंदर जो अनुग्रह पैदा होगा वो शिव ही है मेरे ख्याल में ये बात अपने जैसे अपन ने जो पढ़ा यह शाप्तोपाय से संबंधित है जितने सात श्लोक पढ़े इनमें जो अंतिम दो श्लोक बहुत अच्छे सुंदर और बहुत आप हाँ खुलने वाले हैं इनका संदेश है आप अपने इष्ट का जो दर्शन करते हो वो इष्ट का निर्माण भी आप करते हो आपका अपना प्रोजेक्शन है आपके अपनी ऊर्जा का प्रोजेक्शन जो आपके सामने है के रूप में दर्शन देता है दूसरा इसी का नाम अमृत प्राप्ति है और यही देवता का उदय होने का कारण है का? कब कि आपकी जो परा इच्छा है वो परा इच्छा उस तक पहुंच जाए जबकि वो इच्छा के उदय स्थान पर अतिक्रमण कर दे आपके चेतना का अतिक्रमण कर तो परा दिने दिने। इच्छा भाषा में नहीं इच्छा भाषा में नहीं इसलिए बीज मंत्रों में होती है शाक्तोपाह में जो इच्छा होती है वो बीज मंत्रों से जुड़ी होती बीज मंत्रों से हम आत्मा का अतिक्रमण करते क्योंकि बीज मंत्रों में र्थ नहीं होते बीज हम अर्थ कैसे निकालते हैं कि ये फलाने देवता का बीज मंत्र है ये गणेश जी का बीज मंत्र है ये काली मां का बीज मंत्र है ये शिव जी का बीज मंत्र है लेकिन इन बीज मंत्रों में बीज क्यों बोलते हैं क्योंकि वो उन देवताओं का निर्माण कर सकते हैं आपकी जब चेतना में उनको वोरा रोपा जाए उन बीजों को तो वो उन देवताओं का निर्माण कर सकते लेकिन हम वेखरी इच्छाओं के जंगल में अगर उसको रोपेंगे रेगिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता यहां ये यह फर्क जरूर समझ लेंगे कि हम कई बार कहते हैं कि उन मंत्रों का हमने तो 25 साल तक जाप करा कुछ हुआ नहीं क्यों उस वैखरी के जंगल में या उस वैखरी के रेगिस्तान में हम उन बीजों को डालते आए है, डालते हैं हजारों बार डाले लेकिन एक बीज तो उग जाता एक बीज भी लेकिन अगर आपको अगर उस बीज को उगाना है उन बीज मंत्रों के बीज को उगाना है तो उसको डालना है आपको परा की जगह चेतना की जगह जहां से वो बीज पल्लवित होकर आपके देवता का सृजन कर सकते हैं। इसलिए उन बीज मंत्रों में अब बीज मंत्रों को लाखों की संख्या में जब जपते हैं तो धीमे धीमे और एकाग्रता से तो हमारे चित्त में एक खिलावट आती चली जाती है हमारा चित्त स्वयं अपने आप साफ होता चला जाता है और उसके बाद में धीमे धीमे हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है लेकिन गुरु जन एक बार और एक बात और, और बोलते हैं इस सब के बावजूद कभी कभी खिलावन नहीं है, इस सब के बावजूद देवता दर्शन नहीं देता उसका मात्र एक कारण है कि तुम्हारा हृदय अभी सरल नहीं है तुम्हारे हृदय में अभी भी अहंकार है तुम्हारे हृदय में अभी भी कुछ है जब तक हृदय में सरलता नहीं है तब तक वो बीज पल्लवित नहीं आपने बीज डाला जंगल में कुछ हुआ नहीं रेगिस्तान में कुछ हुआ नहीं आपने बहुत बढ़िया खेत में भी डाल दिया लेकिन अब उसमें जल नहीं डाला तो भी कुछ नहीं हुआ इसके लिए सर्वोत्तम हृदय वो है जो विकल्प संस्कारों से मुक्त है जिसके मन में उल बातें शांत हो चुकी साथ ही साथ उसके हृदय में सरलता है एक सीधी लाइन है एक सरलता है एक सहजता है और वो सरलता और सहजता का गुण कितना भी वखान किया जाए कभी उसका महत्व तो कम नहीं क्योंकि वो उस गुण के भीतर आपकी सारी कोशिश निष्फल हो सकती तो अब हमको ये थोड़ा सा स्पष्ट होने का पिक्चर कि हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं वो क्या है वो कैसे किया जाए और उस तब को कर जाने के बाद में भी जब तक हृदय में सहजता नहीं आती अहंकार से मुक्ति नहीं होती छोटे छोटे अहंकार तब तक हमको उस देवता के साथ हमारा तादाद न्यास नहीं होता और इसलिए बोलते हैं कि साधक कैसा होता है शिशु की तरह होता है बच्चे की तरह होता है इनोसेंट होता है और विस्मय योग भूमिका जिस हम पढ़ चुके हैं कि वो एक हमेशा विस्मित होता है उसके अंदर एक बच्चे जैसी आश्चर्य करने की प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है वो हर चीज को छोटे से छोटे संसार की हर चीज उसको गुलाब को कून देखेगा तो अतिविस्मित हो जाएगा बरसात देखेगा तो विस्मित हो जाएगा उसको उस लीला का हर हिस्सा विस्मित कर देता है चकित कर देता है और प्रसन्नता से भर देता है उसमें ना तो कहीं क्यूरियोसिटी होती है अति उत्सुकता होती है ना उसके मन में कभी ईर्षा होती है ना कभी उसमें प्रतिस्पर्धा होती है वो आपका सुंदर मकान देखेगा तो उस मकान को निहार के आनंद से भर जाएगा उसको कुछ लेना देना नहीं कि वो एक नंबर के पैसे से बनाए कि दो नंबर के पैसे से बनाए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है आप जाना आपके कर्म खुल जाने उसको कुछ लेने देना नहीं उसको तो सौंदर्य से मतलब है जिसमें उसको ईश्वर का सौंदर्य दिखाई दे रहा है इसलिए उस सौंदर्य को देखने वाला सच्चा रधा है वही इस बीज मंत्र के बीज का अंकुर पैदा करता है और उसी से आपको अपने इष्ट देवता के दर्शन हो सकते वो आपके कहां होगा दर्शन आपके अपने चित्त में उसका निर्माण होगा और वो प्रोजेक्ट बाहर आपको बाहर करो इसको जिसको अलंग्रहिधि कहता है विधि से वो आप हमारी जो समस्त ऊर्जा संसार में फैल जाती उसको एकाग्र करके हम उसको देवता के निर्माण में लगाते, देते तो, तो हमारे हमारे सामने वो अलंग्रा विधि से हमारे देवता के हम उसको निर्माण करते, और हम उसको देख लेते और यही अमृत प्राप्ति है यही आत्मा को प्राप्त करना है यही शिव सद्भावदायिनी निर्माण दीक्षा है अब इसके अपने जो तो पांच लोग पहले अपन पढ़ चुके हैं उनकाफी संशय में थोड़ा सा समय बचाए एक बार अपन कर लेते ताकि आज हमारा ये जो तो दूसरा वाला सहज विद्योत निश्चंद है ये पूरा गया जाएगा वो उसमें इतनी संभावना है इस निश्चंद में कि हम उसके कई बार बातें करें तो भी उसकी बातें खत्म नहीं होंगी है ना तथापि हमको इसके आगे हमारा अध्ययन जारी रखना है आगे विभूति निश्चंद आने वाला है तो हम अगली बार से कोशिश करेंगे विभूत निषेध शुरू करें ताकि इसका स्पंदकारिता इस का और आनंद आ गया तो सहज विद्युत निषेध में सात सात श्लोक हैं जिसका अभी अंतिम दो श्लोक अभी यह बनना पड़े इसके अलावा जो पढ़े थे तदा क्रम में बलम मंत्र सर्वज्ञ बलिशालीन प्रवर्तन्ते अधिकार करणादि उदेघिना फिर से ध्यान दें ये जितने सहज विद्युद निषंधे ये पूर्णतः शाप्त तो उपाय शातोपाय में होते हैं बीज मंत्र होते हैं शातोपाए में एकाग्रता होती है और दो घटनाओं के बीच में हमारा ध्यान केंद्रित करने के बाद एक पैर उठा रहे हैं, दूसरा रख रहे हैं, दोनों के बीच में ध्यान केंद्रित करना। एक काम शुरू किया दूसरा काम खत्म किया उन दोनों के बीच में ध्यान केंद्रित क्योंकि हम सतत निर्माण कर रहे हैं किसी चीज की स्थिति बनती फिर उसका नष्ट होता है और फिर नई चीज का निर्माण करते फिर वो नष्ट होती फिर नई चीज का निर्माण करते हम कई बार ये बात पढ़ चुके जैसे अभी किताब पढ़ना हो तो चश्मे का निर्माण करेंगे फिर उसको रूम ढांड के लाएंगे पे उठाएंगे उसकी स्थिति बनाएंगे उसका जब हम किताब को ढूंढने जाएंगे तो चश्मे का नाश कर देंगे या चश्मे की संवार कर देंगे और उसके बाद में किताब की सृष्टि हो जाएगी तो इस तरह से हम सतत ये करते हैं लेकिन जब दो क्रियाओं के बीच में ध्यान केंद्रित करेंगे तो उन दो क्रियाओं को जोड़ने वाला जो धागा है वह चेतना का ही धागा है इसलिए उन दो क्रियाओं के बीच में जब भी ध्यान केंद्रित करेंगे हम चेतना के सबसे नजदीक होंगे क्यों कि केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की रश्मियां निर्माण करती है सोमवार निर्माण करती है सोमवार करती निर्माण करती सोमवार करती है। तो जब संहार के क्षण में और निर्माण के प्रथम क्षण में ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो ध्यान हमारा केंद्र से तादाद पर बिठा देता है ये क्या है एक क्रिया के द्वारा हम आत्मा का अनुभव लेते हैं जब बिना क्रिया के आत्मा का अनुभव होता है तो उसको बोलते शांव हो पाए इसके पहले हमने पहला जो था शिवसूत्र में उधर शांभव हो पाए कोई क्रिया नहीं सतत चिंतन स्वरूप चिंतन और उस स्वरूप चिंतन से हम अपना वास्तविक स्वरूप पहचान लेते हैं कि चेतन है महात्मा हमारा सबका स्वरूप चेतन और सबको खोजते चले जाओ डिस्क्शन करता चला, आखिर में ऊर्जा बची कुछ भी ले लो एक फूल ले लो एक पत्थर ले लो एक कांटा ले लो और उसके अंदर उसके एटोमिकल मॉलिकुलर लेवल तक चले जाओ उसके बाद उसका भी विखंडन करो तो सुवास ऊर्जा के कुछ भी में कुछ भी नहीं बोलो ऊर्जा ऊर्जा तो वही बात वो बोलता है चेतने में आत्मा आत्मा मतलब रियलिटी अल्टीमेट रियलिटी अंतिम सत्य तो चेतना ही अंतिम सत्य है अब वाट किस चीज का उसने कुछ नहीं बोला अंतिम सत्य मतलब हर चीज का जाव पत्थर हो चाहे जीव जंतु हो चाहे कुछ भी हो चाहे सूर्य को उठा लो चाहे चंद्रमा को ले लो चाहे एक इंसान को ले लो चाहे एक जीव को ले लो तो हर चीज का अंतिम सत्य चेतना है तो चैतन्य में आत्मा चैतन्य में ही सभी चीजों का अंतिम सत्य आत्मा मन अंतिम सत्य द कंप्लीट रियलिटी द टोटल रियलिटी द अल्टीमेट रियलिटी आप एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस सब चीज का अंतिम सत्य वही चेतना है तो तदाक्रम में बलम मंत्र उस चेतना से आक्रमित होने के बाद मंत्र सर्वज्ञ बलशाली ना हो जाते अभी हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले भी कि इतने बलशाली हो जाते हैं कि अपने देवता का सृजन करके अपने सामने दर्शन करवा देता है तो तदाक्रम में बलम मंत्र सर्वज्ञ बलशाली ना है उस चेतना के बल से अतिक्रमण होने के बाद मंत्र इतने बलशाली हो जाते हैं प्रवर्तनते अधिकार आया करना नहीं देखना जिस तरीके से आपकी इंद्रियां आपके लिए शरीर के लिए काम करती है ये बोला कि इसको उठा अपने हाथ कीमत नहीं माना कर दे बोलता है भैया भाई उठा लिया है ना आपने जीवन को बोला खाओ और चक के जवाब दो कैसा है उन्हें चखा और बोल दिया हां सब बीठाए तो आपके अधिकार में सारी इंद्रियां आपकी आंख कान नाक हाथ मूंग जीवान हाथ पैर उपस्थ पायु कुछ आपके अधिकार में वो आपका कहना सुनते हैं इसी तरह ये मंत्र भी फिर आपका कहना उसी तरह सुनने लगते हैं जिस तरीके से आपकी इंद्रियां आपका कहना सुनती हैं आपके हाथ को बोले हैं खुजलियारी खुजाल खुजाल तो इस तरह आपका हाथ आपका कहना सुनता है आपका पैर आपका कहना सुनते हैं उसी तरीके से यह मंत्र भी आपका कहना सुनता है मंत्र ये करो तो वो हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद तत्र व संप्रली शांत रूपा निरंजेना अब इन मंत्रों का रूप दो तरह का है आपने कहा कि इन मंत्रों का मेरे को रूप का, आ, आ, मंत्रों का की शक्ति है मुझमें और मैं जो कहूंगा करेंगे तो क्योंकि वो आपके अधीन आपके किंकर बन गया आपके नौकर बन गया वो तो कहेंगे जो करेंगे अब मैंने कहा भैया इसकी बीमारी दूर कर देना इसकी नौके लगा देना इसकी छोरी की शादी करवा देना है ना तो वो भी करेंगे लेकिन वो क्या कर रहे हैं माया के क्षेत्र में कर रहे हैं माया के क्षेत्र में जो कुछ भी आप मंत्रों से काम करवाओगे है ना तो उसमें आप कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकते ना तो कर्म ना तो उस धन को पाने वाला कर्मफल से मुक्त होगा ना उसको देने वाला उस कर्म फल से मुक्त होगा और यह कभी भी शिव सद्भाव को नहीं दे सकता शिव सद्भाव तक अगर जाना है तो आपको इस सांजन क्षेत्र से दूर आना पड़ेगा सांजन है ना माया के माया अंजन सांजन यानी माया के क्षेत्र से तो माया के क्षेत्र में जब उपयोग करेंगे मंत्रों का तो आप उन मंत्रों से काम तो करवा लोगे जैसे अपने हाथ पांव से काम करवाया लेकिन वो गलत दिशा में काम क्यों कि इसी हाथ से आप पूजा भी कर सकते हैं और इसी हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं इसी हाथ से आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं तो हाथ तो आपका है जो कहो वो करेगी मर्जी आपकी तो आपके पास एक सीमित स्वातंत्र है जिस स्वातंत्र से आप अपने इच्छा के अनुसार काम करते इसी का नाम विवेक है आप अपने विवेक का उपयोग करो और कुछ भी करो अच्छा या बुरा तो यहां पर आपके विवेक है अब आपको शिव चाहिए या संसार संसार चाहिए तो सांजन उपयोग करो मंत्रों का अपने आसपास <coughs> भीड़ लगा लो कि भैया आप उनके पास जाओ बाबा के दर्शन करके आओ तो आप सब बीमारी दूर कर देगा हो तो लपे वाले को चला देगा लेकिन अगर आप निरंजन उपयोग करोगे तो वो फिर आपके शिव सद्भाव तक ले जाएगा तो तत्री अंत इस सबको समेट कर शांत रूपा निरंजन और शांत रूप और निरंजन स्वरूप से जब वो इन मंत्रों का ध्यान करते हैं निरंजन स्वरूप से मतलब इस बाहर के माया के आवरण से मुक्त हो उसको किसी के दिखावे से कोई मतलब नहीं प्रसिद्धि परांगमुख है उसको प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं सहाराधक चित्ते न ते निवधर्मिणा तब वह के चित्त में शिव धर्म को पैदा कर देते हैं वो शिव सद्भाव दे देते हैं यशमात सर्वमयो जीव सर्वभाव समुद्भवान ये सारे जितने जीव लोग वो सब सर्वमय है ना शिव है आप भी मैं भी ये भी हर कोई शिवमय है क्योंकि वो भी सतत सृष्टि स्थिति संवाद ये तीन क्रिया सतत करते हैं क्योंकि इन तीनों क्रियाओं को करने वाला शिव है और हम अपने सीमित दायरे में सीमित स्वातंत्र से सीमित तरीके से वही काम करते हैं सृष्टि स्थिति संवाद सर्ष्टे, और ये हम जीवन भर करते चले जाते हैं और उनको जोड़ने वाला एक धागा होता था एक है एक घटना ही हमारा जीवन होती लेकिन हम घटनाओं के तार में जीत लगातार क्रम में जीते हैं। एक घटना के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरी तीसरी बाद चौथी और ये अंत सिलसिला हमारे जीवन भर चलता है और इन घटनाओं को आपस में जोड़ने वाला जो तार है वह है चेतना का तार हम क्या है सर्वमय है तो यश सर्वमयो जीव सर्वभाव जिस चीज की हम भावना करते हैं उसका हम उदय कर लेते उसका हम निर्माण कर लेते हैं हम चश्मे की भावना करते हैं हम चश्मे का निर्माण कर लेते हैं तो तत्संवेदन रूपेण अब संवेदना के रूप में तादात्मक प्रतिपत्तिता है यह एक दार्शनिक बात है हम जिस चीज की भावना करते हैं उसको अपना शरीर बना हैं क्योंकि उस वक्त आपकी चेतना में वो चीज समाई हुई है उसमें और आपकी चेतना में एक तादाद में बन गया है जैसे मैंने यहां पर रखा कि ताप में भूल गया ये मैं इसको नष्ट कर चुका हूं लेकिन रखते वक्त मेरे को ध्यान थी लेकिन जब मैं इसको फिर से देखता हूं तो मैं इसका फिर से निर्माण कर लेता यह निर्माण कैसे हुआ कि बाहर नहीं हुआ यह मेरे चित्त में हुआ बाहर उसका प्रोजेक्शन तो यह सारा जो ब्रह्मांड है यह क्यों समझाई जा रही बात आपके बाहर समझ में आ जाए विश्वात्म भाव सब कुछ जो है आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है पूरे संसार में जो बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तुम खुद हो तो यशमात सर्वमयोजीव सर्व भाव समुद्भव उसी से सब भाव निकल रहे हैं तत्संवेदन रूपेण संवेदना करते ही आप उसे तादात्म्य में लेते हो तत्संवेदन रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्तिता तीन शब्दार्थ चिंता सु न सावस्था न यह चाहे जो शब्द हो चाहे उनके अर्थ हो कोई चीज हो वाच्य हो चाहे वाचक हो चाहे ये किताब हो या किताब नाम का एक शब्द हो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव न हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो शिव न हो क्यों कि जो कुछ भी है अगर तो है का मतलब होता है शिव के हस्ताक्षर जहां तुमने कहा इज़ या है है का मतलब होता है शिव का मतलब उसके अस्तित्व तुमने स्वीकार किया है ना घाटा है ये तो हम कहते हैं कि नेगेटिव बात हो गई है ना फायदे में तो हमको दिखता कि रहा फायदा अब घाटा कहां दिखाएंगे घाटा तो है नेगेटिव मार्क्स हो गए लेकिन वो नेगेटिव भी कहते हैं कि घाटा है तो है कहते हैं उसके शिव का हस्ताक्षर हो गया वह चीज भी उपलब्ध है वह चीज भी अस्तित्व में है हम कहते माइनस वन माइनस टू लेकिन उनको भले हम हाथ में लेके नहीं बता सकते लेकिन उनका अस्तित्व है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव न हो तेम शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था न यह शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है चाहे वस्तु परक चाहे भाव परक चाहे अभाव परक जो नेगेटिव हो उसका भी अस्तित्व है उसके चेतना में तो वो भी शिव है उन भोगते व भोग्य भावे में सदा सर्वत्र संस्थित है हमने इसके बारे में बात करी थी हाउ हाउ हहू अहम अन्नम अहम अन्नम भोगते वो भोग्य भावे ने जो भोगा जा रहा है और जो भोगने वाला है इन सभी रूपों में और भोगे जाने की क्रियाओं में भी वो सदा सर्वत्र संस्थित है वो सदा आपके सामने शिव के दर्शन करना है तो या तो देख लो कि अन्न में अन्न के खाने वाले में खाने की क्रिया में तीनों में आप देख लो वही शिव है अन्न भी शिव है अन्न को भोगने वाला भी शिव है ना खाने की क्रिया भी शिव है है ना? तो वो बोलता है कि भोगते व भोग्य भावे ना भोगते जिन चीजों को भोगा जा रहा है भोग्य है ना भोग्य जो चीज भोगी जा रही है भोगता जो चीज भोगेगा और भोग्य भाव है ना है ना भो, भोगने की जो भावना है सदा सर्वत्र संस्थित है, इन सब रूपों में वो सदा ही स्थित है इसलिए ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव न हो न सावस्था ये हश, ये, यह न यह शिवा इतिवाह यश्य संवृत्ति अब जो जिसकी ऐसी पकड़ है जिसकी ऐसी चेतना है जिसकी ऐसी समझ है या संवित्ति का मतलब होता है जिसकी ऐसा बोध जिसको ऐसा बोध है कि सब कुछ शिव है भोजन भी शुभ है भोजन करने वाला भी शुभ है और भोजन करने की क्रिया भी शुभ तो है तो ऐसी जिसकी संवृत्ति है ऐसा जिसका बोध है इतिवाह य संवृत्ति क्रीड़त्व में ना उसके लिए संसार एक क्रीड़ा का खेल का मैदान है जहां पर वो रिक्रिएशन कर रहा है मनोरंजन कर रहा है जैसे रेत के ठेले बनाते तरह तरह के फिल्म मिटा देते फिर से बना लेते हैं तो उस तरीके का वो मजे कर रहा है खेल कर रहा है कौन कर रहा है शिव कर रहा है या यूनिवर्सल कॉट कॉन्शियसनेस कर रही है तो इतिमा ऐसा समिति जगत सपशन सततम युक्त वो क्या देखता है उस केंद्र से जुड़ते के। युक्त का मतलब होता है उस चेतना से जुड़ते रहना सततम ना लगातार सपश्चन वो देखता है क्या देखता है कि मेरा सारा संसार अपना ही विकास है और मेरी ही अपनी कृति है मेरा अपना ही शरीर है तो सप्चन सततम युक्तों जीवन मुक्तों न संशया अब ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी चेतना है कि वो जो अभी बात अपने बताई पहले चार श्लोकों में जिसकी ऐसी चेतना है उसके लिए सारा संसार क्रीड़ा स्थान है रिक्रिएशन है और जिसकी ऐसी भावना है वो जीवन मुक्त है उसमें कोई भी संशय की बात नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है और ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं उसको उसमें पुनर्जन्म के लिए कई जगह नहीं उसको क्यों नहीं है शिवोत् तक पहुंचने के बाद में उसको फिर से धरती पर आने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके शिवतो तक के रास्ते पर उस केंद्र के रास्ते पर इतनी जगह नहीं कि तुम्हारे पाप पुण्य साथ में चले जाएं। जीरो डायमेंशन में पाप आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा पुण्य पीछे छोड़ना पड़ेगा तभी केंद्र में जा सकते केंद्र की यात्रा में धीमे धीमे आपके सब कुछ जैसे जैसे केंद्र के निकट आओगे चाहे इतना बड़ा चक्र हो चाहे कितना बड़ा चक्र हो केंद्र में जैसे जैसे आओगे पगडंडी छोटी होती चली जाएगी आप भी समझ सकते कि आप बाहर तो खूब ला लश्कर लेके जा सकते खूब बड़े चक्र में परिधि पर खड़े हैं खूब सारा सामान साथ में ले लिया महल भी है डिग्रियां भी है फलाना भी है पता नहीं क्या क्या है साथ लेकिन जो जो केंद्र की यात्रा करोगे तो एक एक चीज छोड़ना पड़ेगी कि अब जगह नहीं है अंदर घुसने की तो फिर आप एक आध चीज फेंक दोगे इसको हटाओ उसको हटाओं आखिरी में जब माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ता है तो आखिरी आखिरी में बस वो ऑक्सीजन का मास्क के संभालता बाकी सब गिरधर फेंक देता है बाहर उसका खाने पीने की चीजें फेंक देती उसको मालूम है कि अब वहां तक ले जाना संभव नहीं इसलिए जैसे जैसे तुम केंद्र की ओर जाओगे पगडंडी सकड़ी होती चले जाएंगे। रास्ता छोटा होता चला जाएगा उस छोटे रास्ते में अंतिम रूप से आपको अपने पाप पुण्य पे फेंक देंगे। न तो पाप जाएगा साथ में ना पुण्य जाएगा साथ में वो शिवत हो जाएगा साथ में आपकी क्योंकि वो जो वास्तविक पहचान है आपकी वही जाएगी तो वहां जहां आप अंतिम क्षण पे पहुंचे उसके बाद में आपका जीवन मुक्त होना संशय वो जीवन मुक्त हो गए आपको जीते जी मुक्ति मिल गई और अब जीवन मरण की कोई संभावना नहीं न बुढ़ापे की संभावना न रोग की संभावना न दुख की संभावना मात्र संभावना आनंद की क्योंकि वो आनंद का तुम वर्णन नहीं कर सकते जीवान से क्योंकि विस्मय योग भूमिका यो वो बेचारा आज भी चुप है क्योंकि वो पुतला गया अंदर नापने को और वहां वहां की जमीन देखिए उसको उस आनंद में मग्न हो गया कि गुल गया होता तो उसी में उसके बाद में वापस आके आपको यह नहीं बोलेगा कि समुद्र कितना गहरा था क्योंकि वो अंदर तो गया समुद्र की गहरा ही नापना लेकिन चूंकि नमक का पुतला था वहीं पे गल गया गहराई तो नाप ली लेकिन आप कहेगा कैसे और किसको इसलिए उस आनंद का वर्णन संभव नहीं इसलिए वो जीवन मुक्त है मेरे ख्याल में सहज विद्योदय आपने को बहुत अच्छी तरह अच्छा लगा बहुत अच्छा समझ में आया और गुरुदेव की कृपा रही उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा डायरेक्शन दिया बहुत अच्छी तरह समझाया और सात श्लोक इन सात श्लोकों में आनंद आ गया पूरा शाक्तोपाय वास्तव में देखा जाए तो इन सात श्लोकों में समझा दिया मंत्र क्या है देवता क्या है न्यास क्या है देवता का दर्शन क्या है मंत्र का जाप का मतलब क्या है इच्छा क्या है और उस इच्छा से हम कैसे केंद्र की यात्रा करें और उस केंद्र के चेतना के दर्शन उस चेतना के दर्शन के बाद अखंड आनंद इसलिए धर्मराज जब गए सतुर्थ लगे हाँ सतुर्थ तक लगे धर्मराज जब आखिर में गए ना भागे जो, जो महाभारत का जो अंतिम हिस्सा है ये भी हाँ, हाँ, तो जब आगे बढ़े जितने आगे बढ़े एक पीछे छूट जावादिष्ट अवस्था है वो पांच रूप होते हैं सत्संग करने बैठते ध्यान में चले जाते हैं बातें करते मैंने ऐसा कहीं देखा है कि वो वो क्या है जैसे जैसे आप केंद्र की ओर भी करोगे तो छूटता तो चला जाएगा चर्चा कर रहे वो करते करते करते करते वो आपको चर्चा करते करते उनके आगे बोले बोल बोले तो कर रहा हूँ यही सत्य है इसे आनंद को समझो तो आपने भी यहाँ पढ़ा तो मेरे देखने को मिला की आकाश में बिना लक्ष्य के आप स्थिर होना वो एक क्षण वर्ग के लिए मेरे को देखने को मिला अच्छा इंदिरा जी है आ, मतलब वो कुछ विशेष ही है आ, मतलब बहुत महंगे हैं हाँ तो मैं उनकी तारीफ सुनू के परेशान हो गया मेरा सारा और दोस्त लोग जब उनको फोन करो तो एक ने एक वाप के तो उनके लिए बोल ही ये इतना बड़ा ठंडमा कौन है यार तो जाके मिलो। तो मेरे, मेरे साढ़ू की सब था मैं पगड़ी में तो मैंने पगड़ी छोड़ दी क्योंकि तो यार जिवा मेरे कौन है तो वहां तो उनकी फैक्ट्री वेकट्री बन रही थी दबई की बच्चा बी एम करके आया मैसूर से तो घर पे जब उनकी बैठक पर बैठे वो बस स्टैंड के पास भी गांधी भवन है उनको एक छोटी सी उनने खोली दे रखी किसी ने बैठते दवाई करते उनकी यही है कि बहुत महंगे दिन भर में एक दो ही पेशेंट आते हैं लेकिन दो चार दस बीस हजार में आपों पास है एक महीने की दवा सात हजार आठ क्या तो वो वहां यार आदमी है तो सही अलग दुनिया से लिखने में बातचीत करने में मगर तो पकड़ में आप तो निजी से गए तो वो दवा देते देते नाड़ी देखते थे कैसा लगा कि किसको देख मतलब वो पहली बार पकड़ में आया कि अब वो किसी चीज को नहीं देख रहा है और फिर भी निखाटी की ये शब्द मतलब तो नहीं। नहीं। नहीं। हाँ। ये अनुभूति पहली बार वहां उनको देखने को मिली है निश्चित रूप से वो आपकी विचला करके सब लगा भी नहीं देख रहे हैं फिर एकदमगढ़ को आया बोलते यार ये वो चीज है और इसी ये उनकी ख्याति है मतलब वो मतलब बीमारी को पकड़ी है ना पकड़ी उनने कहा कि तीसरे दिन पेशेंट आपको यह कहेगा फोन करेगा कि मैं अच्छा हूं तो तीसरे दिन फोन करता पड़ेगा मेरे साले की लड़की की हालत ये कि खंडवा भर के डॉक्टरों को उन्हें बुक कर दिया कि भैया मैं रात को दो बजे भी आऊँ हाँ तो तुमको उठना पड़ेगा यार ये एडवांस पैसे रखो बोले अच्छा। इतना सिर में दर्द हो कि सिर पड़ जाएगा मुश्किल से लड़के अठारह उन्नीस साल हमको से उठा के भरना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करो इतने चिड़ आती कि गाड़ी कब स्टार्ट होगी फिर बोले आखिरी मेरे को एक दिन कहा गया तो बोले उनसे क्यों नहीं मिलो तो बोले मैं पास मेरा उनकी बात खास बात है क्योंकि मेरे को जाना बेंगलोर किसी काम से तो चलेगा आपको बेंगलोर पहुंचूंगी तो फिर बच्ची का फोन आ जाएगा तो मैं अच्छी नहीं हूँ बोले तीन घंटा बात कितने चालीस हजार रुपए हाँ अब गए थे तुमने चालीस की मैंने पूरे इकट्ठे दे दिए क्योंकि मैं बेंगलोर पहुंचा छोरे का फोन बाबा बोले मेरे को कुछ भी नहीं बोले <laughs> <laughs> और अब अकेली मुझे छोड़ दिया उसको इंदौर में बोले कि वो हॉस्टल में रहते <laughs> हॉस्टल में रहने पढ़ रही है हूँ अकेली पढ़ा मैंने उसको छोड़ दिया अब <laughs> तो ये चीज मैंने कहा पत्रिका देखी तुम्हारे पास कोई कोई ताकत है इलाज कोई और करता है <laughs> के पास मावला भाई करके आदमी बिगड़ी और दूध देखने जो घर के अंदर आएगा बोलेगा चाय पानी उबालो। <laughs> निकाल के <laughs> और एक रखा था। वो जाएगा क्या बोला मन भूकेगा दूध निकालना बिगड़ी जाएगा? दिया चाय रखोग अब नहीं है क्या की नाटक करें करते से और नाम नहीं देते <laughs>